अभी अधिकरण हर एक अधिकरण में कभी कभी होता रहता है, कभी कभी एक भी रहता है। अधिकरण का नाम ऐसा अधिकरण का विषय जो है उससे संबंधित नहीं है वो पहला पद जो आता है उसको लेकर बोलता है। अधिकरण बोलता है ऐसा होता है, है ना अभी हर एक अधिकरण में देखो पांच विषय रहता है पांच विषय नहीं है पांच अंग एक है संगति पहले जो हो गया उससे कनेक्शन है ना बाद में उसको संगति बोलता है बाद में विषय है ना वो जिसके बारे में चर्चा होनी है वो विषय है बाद में वो जो किसी विषय में जब चर्चा होनी है तो ये एकदम स्पष्ट तो भी चर्चा जरूरत नहीं है कुछ नहीं जानता है इसके बारे में भी चर्चा नहीं है है ना? सिर्फ थोड़ा कुछ जानता है लेकिन स्पष्ट नहीं है वैसा ही होता है है ना अभी उसको बोलता है संशय संगति विषय संशया संशय संचे बोलते ही वो एक से ज्यादा आल्टरनेटिव होता है तब गलत जो है उसको पूर्व पक्ष करता है को पूर्व पक्ष बोलता है बाद में वो उसका खंडन होता है खंडन होकर बाद में सिद्धांत क्या है बोलता है ना इसलिए संगति विषया पूर्व पक्ष सिद्धांत अभी कुछ लोग ऐसा एक आक्षेप करते हैं क्या जी ग्रंथ को अध्यास से शुरू किया है ठीक नहीं है ऐसा बोलता अविद्या से शुरू करना एक ग्रंथ को अच्छा नहीं दिखता है ऐसा बोलता है। देखो ये ग्रंथ का भाग नहीं है लेकिन आने वाला ग्रंथ जो है उसे संगति को बोलता है ना जैसा हरेक हरेकघात में ऐसा ही होता है जी ना कुछ ना कुछ विषय है इसको बोल के उपरांत में उसे क्या है इसके बारे में बोलता इसलिए अभी अदर भी ऐसा क्या है आखिर में सूचना दे रहा है हाथ में कथ्य विद्या प्रतिपत्ति ये ऐसा बोल रहा है वो अध्याय जो है सर्वानर्थ हेतु है या, उसका पूरा नाश करने के लिए ऐसा बोला है संबंध है, है। इसलिए ब्रह्म को जानो संगति को दिखा रहा है स्पष्ट हो गया अभी ओ ग्रंथ आ गया ग्रंथवादया बोलो वेदाशास्त्र इद् आदिमं सूत्र है न व्याचिख्या व्याख्या हम करना चाहते हैं ना उस वेदांत मीमांसा शास्त्र का इधम आदिम सूत्रम ये प्रथम सूत्र है ऐसा बोलता हूँ यही लोग आक्षेप करते क्या आक्षेप करते हैं आप करते है? देखो जी आदिम सूत्र मीमांसा शास्त्र मतलब क्या है सुना मीमांसा मतलब एक पूज्य विचार है वो जिज्ञासा जैसा ही है मीमांसा भी लेकिन वहां पर व्याकरण का कुछ अंश होता है आखिर का पद है अध्यास में है शारीरिकारी वेदांत है लेकिन अभी मैं मीमांस शब्द के बारे में बोल रहा हूँ मीमांसा में भी सा ऐसा है जिज्ञासा में भी सा ऐसा है उसको सन प्रत्यय ऐसा बोलता है है ना? अभी सात प्रत्यय दोनों जगह होने पर भी मीमांसा बोलते समय वो कुछ ना कुछ कारण से वो पूज्य विचार इतना ही होता है है ना? जिज्ञासा में थोड़ा अलग होता है अन्य देखेगा है ना आदिम सूत्रम को ऑब्जेक्शन करता है आदिम सूत्र हम दो है आदिम सूत्र ऐसा नहीं है क्योंकि वेद पूरा पूरा एक शास्त्र है उसमें उपनिषद भी एक अंग है है ना इसलिए प्रथम सूत्र के आदिम सूत्र क्या है सब पूछा अथा दो धर्म जिज्ञासा वही प्रथम सूत्र है और कर्मकांड का करता है ना जयमिनी सूत्र वही है प्रथम सूत्र है ओ बाद में ये भी आता है आदिम सूत्र ठीक नहीं है ऐसा एक आक्षेप है ना अभी देखो ऐसा नहीं है इसके बारे में वो सूत्र का विचार शुरू करते उसमें और ज्यादा मालूम होता है वहां पर विषय ही बहुत बहुत अलग है धर्म जिज्ञासा में और ब्रह्म जिज्ञासा में बहुत बहुत अंतर है अंतर कितना है विरुद्ध है इतना अंतर है इसलिए दोनों साथ साथ जाता ऐसा नहीं हो सकता इसकी सूचना हमको अध्यास भाष में मिल गया है क्या जब तक अध्यास है तब तक कर्म करता रहता है लौकिकाश्च वैदिकाश्च जो कुछ है कर्म वो अध्यास जब तक है तब तक ही करता है, है ना उस समय आत्मा का स्वरूप क्या है समझने का जरूरत भी नहीं है उतना ही नहीं वो विरोध भी है उसको जान ले वो कर्म नहीं करेगा समझ रहे इसको जान लिया वो कर्म नहीं करेगा ऐसा भी हो जाता है इसलिए इतना पूरा पूरा अलग होने से ये न्याय शास्त्री है इसका मतलब कोई ऐसा नहीं समझना और कर्म से मतलब ही नहीं है छोड़ो ऐसा नहीं है है ना वो अध्यास को छोड़कर इधर आना जो चाहता है तब तो उसकी बुद्धि को थोड़ा अच्छा संस्कार आवश्यक है है ना वो इसको समझने के लिए जो संस्कार चाहिए वो संस्कार सकाम कर्म से नहीं मिलता है इसलिए निष्काम कर्म को बोला है निष्काम कर्म को अभी किसको बोल रहा है ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए जो संस्कार अगत्य है उसको चाहता है वो कौन है जो अविद्यावान है वो ही है इसलिए वो भी अज्ञानी ही है लेकिन अज्ञानी होने पर भी यहां आने के लिए जिस प्रकार का संस्कार चाहे उसको देने वाला है वो कर्म वो नहीं किया तो यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है ना वो कर्म नहीं किया जिसे निष्काम कर्म चुकुच है ऐसा नहीं किया तो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है वो न कर्म बना तनिष्कर्म पुरुषोष्ते वो कर्म बिल्कुल नहीं किया वो मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रख सकता कर्म करना ही है है लेकिन निष्काम है और लेकिन किस प्रकार का कर्म है उसको करने से एक स्तर में वो कर्म छोड़ना ही पड़ता है ऐसा हो जाता है बाद में ही ये शुरू होता है इसलिए ये आदिम सूत्र बोलने में कुछ गलत नहीं है दूसरा शास्त्र ही है इस शास्त्र को आदिम सूत्र जिज्ञासा अथा ब्रह्म जिज्ञास समझ गया देखो, बोलो ओम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा न इसका थोड़ा अर्थ से बोल देता हूं बाद में हम समझते रहेंगे क्योंकि अर्थ बोला तो एक दिशा मिल जाएगा आपको अतः बाद में इसके आगे अतः इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा ब्रह्म का जिज्ञासा करते हैं जिज्ञासा मतलब क्या है ज्ञातुं विच्छा ओ समझने की इच्छा ऐसा है क्या मतलब तो क्या है ओ समझने की इच्छा से हम विचार करते हैं बाद में इसलिए अभी तीन हो गया यहां पर अभी बाद में क्या है इसलिए क्या है ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या है ये सब कुछ बोला है ना कुछ बोलने के लिए पेज होता है है ना इसलिए सूत्र मतलब क्या है जैसा वृक्ष को एक बीज है ऐसा संक्षेप रूप से सब कुछ बहुत विचार उसमें अंतर्गत करके बोलता है सूत्र का लक्षण क्या है जब ये समय आता है उस समय में बोलूंगा है ना मीमांसा सब पूछ विचार है वो यहां पर मैंने बोला विषय हो गया कहा आप पहले ही कहा संशय जब तक नहीं रहता है तब तक जिज्ञासा नहीं हो सकती है है ना अभी संशय क्या है है ना समझ आप जानती दी है। क्या है वो प्राग्ञ जो है वो मैं मैं जानता हूं सुषुप्ति में मैं मर गया था ऐसा कोई नहीं समझेगा मैं हूं वहां पर कैसा हूं एकदम आनंद से हूं वो कुछ नहीं जान रहा हूं एकदम जगत से अलग हूं मैं सत्य हूं अपरिच्छिन्न हूं तो ना तथ्य के बहुत नजदीक हूं लेकिन मैं कौन हूं उदर मैं क्या हूं उस समय है ना ओ मैं कुछ नहीं जान रहा हूं ना लेकिन इतना तो जानता हूं कुछ नहीं समझा ऐसा क्यों नहीं समझा इसलिए मतलब ज्ञान भी नहीं मर चुका है ज्ञान भी है क्योंकि कुछ नहीं ऐसा जानता हूं ना इसलिए ये सब कुछ समझे है मुझे आपने क्या बताया पहले आपने आपको आत्मिक विद्या समझ लिया ये सब अनर्थ का हेतु जो है वो नष्ट हो जाता है मतलब एकदम आनंद स्वरूप में रह जाते हैं ऐसा कहा है मैं आनंद के इतने नजदीक हूं लेकिन हर दिन मैं आनंद का अनुभव करते रहने पर भी मैं उठते ही फिर एक बार पागल बन रहा हूं ये क्या हो रहा है मैं कौन हूं यह संशय है मैं हूं लेकिन क्या हूं मैं नहीं जानता हूं है ना क्या सिर्फ संशय रहने से भी पर्याप्त नहीं है विचार करने के बाद कुछ फायदा होना लाभ होना एकदम लाभ नहीं रहा उसको समझो तो कौन समझेगा को जाएगा है ना यहां पर लाभ क्या है पूछा देखो जो वो सुबह आनंद में भी हूं लेकिन मैं हमेशा इस आनंद में ही रहना चाहता हूं लेकिन हमेशा नहीं सो सकता हूं इसलिए मैं वो सुर को जान लिया मुझे हमेशा आनंद मिल जाता है शास्त्र बोलता हाँ ठीक है बोलता है ऐसा है तो अब बोलना है मैं कौन हूं बोलो मेरा संशय मालूम हो गया ना संशय और प्रयोजन जब संशय और प्रयोजन दोनों सिद्ध हो गया तब चर्चा शुरू होनी है ठीक है अभी देखो अथा है अथा मतलब अथा को अलग अलग अर्थ है है ना अभी इसके बारे में शुरू करो तत्र बोला अथ शब्द आनंद परिगृहते न अर्थ ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिक कार्यवाद मतलब क्या है अथ शब्द को आनंदर ऐसा अर्थ में लेना इसके बाद में ऐसा अर्थ से लेना अर्थ में लेना अधिकार्थ हा अधिकार मतलब आरंभ करना इस अर्थ में नहीं लेना इसलिए अर्थ शब्द को आरंभ करना ऐसा अर्थ भी है है ना और क्या है वो अनंतर ऐसा भी अर्थ है इसलिए किस अर्थ में लेना है भाष्यकार कह रहे हैं अनंतर ऐसा अर्थ में ही लेना प्रारंभ ऐसा अर्थ में नहीं है क्यों तो पीछा ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्य ब्रह्म जिज्ञास को शुरू करना इसमें मतलब नहीं है ऐसा बोल रहे है है ना अभी देखो कुछ पूरा समझो आरंभ नहीं है इसको पहले समझो आरम्भ के अर्थ में बहु शास्त्र को शुरू करता है अर्थ शब्दानुशासन व्याकरण में शुरू करते अर्थ योगानुशासन योगशास्त्र में है वहां पर क्या है अथ मतलब बाद में यह नहीं बाद में नहीं है हम आरंभ करते हैं आरंभ के अर्थ में क्या है ओ योग मतलब क्या है बोलते हैं यहां पर विषय ही आ गया विषय आ गया समझ गया ना विषय आ गया और शब्दानुशासन में वहां पर भी ऐसा ही है वो शब्द क्या है पद क्या है वाक्य क्या है इसका इसलिए विषय विषय का चर्चा हम आरंभ करते हैं ठीक हो गया लेकिन यहाँ पर ऐसा आरंभ नहीं हो सकता है क्यों अथ मतलब क्या बाद, बाद में क्या है ब्रह्म जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या है वो ब्रह्म के जानने की इच्छा ऐसा है ब्रह्म जानने की इच्छा इच्छा आरंभ करना है इसका मतलब क्या है इच्छा को आरंभ करना ऐसा कोई बोला वो बहुत बड़ा आदमी बोला इच्छा मैं इच्छा, इच्छा रखना है अभी से मैं इच्छा रखता हूं ऐसा नहीं होगा इच्छा आरम्भी नहीं है इच्छा है तो चर्चा करता है नहीं तो नहीं है इसलिए यहां पर विधि नहीं हो सकता है और नहीं कर सकता है स्पष्ट हो गया जी है ना वो किसी को इच्छा नहीं रहता है शादी करना किसी को इच्छा नहीं इच्छा करना ऐसा वही बोल सकता है लेकिन किसी को इच्छा शादी होने की इच्छा है मत करना ऐसा बोलने में इच्छा मतलब नहीं है इच्छा रहता है नहीं तो नहीं रहता है आर्म करना मतलब क्या है, है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकारी आरम करने वाला चीज नहीं है इच्छा इच्छा को को या जनरेट नहीं करता जी नहीं वहां पर क्या है यहाँ पर अध्यात्म के बारे में बोलते ही पैदा हो गया उसको उसका संस्कार अच्छा है तो इच्छा भी आता है संस्कार अच्छा नहीं तो नहीं आएगा देखो बहुत पंडित लोग हैं जी बहुत पंडित लोग है अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं लेकिन शास्त्र को पढ़ना चाहता है इच्छा रखकर करता है शास्त्र में इच्छा है उनको शास्त्र में इच्छा है लेकिन वो प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं है ब्रह्म को ज्ञातुम इच्छा जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता इसलिए वो प्राप्ति करने की इच्छा जो है कोई और कोई पैदा करने का चीज नहीं है है ना बाद में बीच में अवर लेके आता है क्या है जी आठ शब्द का अव्रे करते हैं जी क्या है मंगल है ना नहीं तो अनंत योगा बोल सकता है अनंतर शब्दानुशासन बोल सकता है तो अनंत नहीं है, ओ, करते है ऐसा आरंभ करते है को भी ओ आरंभ शब्दानुशासन ऐसा नहीं बोल सकता है ऐसा बोल सकता है लेकिन अथ को क्यों बोला मंगलाचरण है।, है ना इसलिए अथ शब्द का अर्थ आरंभ होने पर भी अथ शब्द को ही आरंभ ऐसा पर्याय पर्याप नहीं बोलना अथ को ही बोलना क्यों आचरण है बड़ा ग्रंथ शुरू करता है अथशब्दान है ना इसलिए मंगलाचरण के लिए बोला है ऐसा पूछा नहीं है देखो भ्रम एक अच्छा पॉइंट बोला है वो इसके पहले बोलता है वो इच्छा को आरम्भ नहीं करता है इच्छा को आरंभ कर रहा है ऐसा बोला तो बाद में इच्छा के बारे में डिस्कशन होना है इच्छा को आरंभ करते हैं ऐसा बोला बाद में इच्छा के बारे में चर्चा आनी है ना लेकिन बाद में इच्छा के बारे में कुछ नहीं है भ्रम के बारे में ही है जिज्ञासा मतलब ब्रह्म को जानने की इच्छा इच्छा ही विषय है तो वो इच्छा के बारे में वो कुछ ना कुछ बोलते रहना कुछ नहीं बोला है ब्रह्म के बारे में ही बोला है इसलिए वो इच्छा नहीं करने वाला है अभी तो मंगल शब्द मंगल अर्थ क्या ऐसा पूछा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म जानने की इच्छा एक वाक्य है अच्छा मंगल ऐसा एक है एक वाक्य नहीं है दो वाक्य बन गया ना मंगल और ब्रह्म जानने की इच्छा दोनों एक वाक्य हो सकता है समझा है नहीं समझा दोनों को एकदम अलग अलग है यह मंगल है ये ब्रह्म के ब्रह्म की जिज्ञासा है इसलिए वो तो मंगल ऐसा नहीं अर्थ ले सकता है, है ना अरे लेकिन मंगलाचरण चाहिए ना बिना मंगल कैसा शुरू कर सकता है ठीक नहीं है तो, तो ऐसा नहीं है देखो अथ बोलते ही ये मंगल बा, मंगल शब्द सुना हमने हो गया अथ शब्द बोलते ही मंगल हो गया <laughs> उसका मंगल मतलब मतलब मंगल नहीं है होते मंगल, उसको मंगल हो गया देखो पर ज्यादा जोर देना इसलिए मंगल मंगल का ठीक है आ, है।, <laughs> है ना अभी ये अर्थ में है वो ऐसा बोला तो वो सूत्र संदिग्ध हो जाएगा <laughs> सूत्र संदिग्ध नहीं होना शोड़ना समझे ना अभी मंगलाचरण कैसा होता है जा। देखो जी मैं ओ घर से निकल रहा हूं क्या एक बड़ा काम के लिए निकल रहा हूं है ना तब क्या हुआ ये एक दूध देने वाली एक अच्छी लड़की अलंकार करके वो दूध को ऐसे लेके आ गया दूध को क्यों लेके आया हम पीने के लिए लेके आया लेकिन मैं जब अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं तब आ गया तो मंगल हो गया ना आ, <laughs> वो आया तो और और कुछ कारण के लिए आया लेकिन वो आया ना दुख के साथ वो मंगल हो गया <laughs> भ्रांति कार का है सब मत समझो हम के बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े है इसको सब लोग याद रखना लेकिन ओ, जब बाढ़ से समन्वय नहीं होता तब तो हम स्वीकार नहीं कर सकते ये बात अलग है लेकिन बहुत बड़े सुन है ना? कितना सुंदर है है ना? ना? इसलिए इसका प्रमाण क्या है कुछ प्रमाण क्या ना शब्द सुनते ही हमको मंगल हो गया कैसा बोला तो एक है बोलो शब्दश्चा बोलो ओंकार अथ शब्दे तू ब्रह्मण पुरा स्मृति क्या है है ये ओंकार और अथ शब्द ये दोनों क्या है ब्रह्मण फुरा कंठम ओ ब्रह्म जन्म लेते ही ओम अथ दोनों आ गया और पहले उच्चार किया है ना इसलिए मांगलिकाव में बहुत कुछ आता है है ना ये वो उस समय वो आम बोला अथ बोला ऐसा प्रश्न मत पूछो यहां और अर्थ के लिए मंगल के लिए ऐसा स्मृति वाक्य है।, है ना अभी इसलिए मंगल हो गया अच्छा बाद में कोई और एक बोल रहा है जी अथ मतलब क्या होता है वो बाद में ही ऐसा ही है लेकिन पूर्व प्रकृतिपेक्षा ऐसा निश्चय करता है पूर्व प्रकृतिपेक्षा मतलब क्या है इसके पहले कुछ हो चुका है इसके अपेक्षा बाद में ऐसा होता है किसके अपेक्षा ऐसा बोला धर्म जिज्ञासा के बाद सूत्र की चर्चा आपको अंदाजा आ रहा है ना <laughs> सूत्र की चर्चा कैसा होता है है ना क्योंकि सूत्र में ओ, एक एक को भी अलग अलग अर्थ है कोई और एक अर्थ कर सकता है लेकिन करने को वहां पर अवकाश नहीं रहना एक ही अर्थ रहना उसको ऐसा जोड़ता है है ना ब्रह्म जिज्ञासा के बदले और ब्रह्म के बारे में ऐसा कहा है ना आरम्भ हो सकता है जिज्ञासा को छोड़ दिया जिज्ञासा ऐसा नहीं बोला ब्रह्म के बारे में ऐसा बोला तो हो सकता है अर्थ जिज्ञासा रखना इसलिए नहीं हो सकता <laughs> आई मीन दूर एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रिसीशन इन दर्ड है ना अभी पूर्व प्रकृतापेक्षा आनंद देखो कैसा पूर्व प्रकृता अपेक्षा मतलब देखो जी उसमें भी ब्राह्मण को विशेष रूप से बोलता है ओ क्या ऋण है वो पैदा होते ही देवरणा फितरुणा ऋषि है, है ना ऋणत्र है ऋण त्रय को ओ, नहीं चुकाना क्या चुकाना ठीक है ऋणत्र को चुकाना ठीक है ना और ऋणत्र को चुकाने के लिए चुकाना ही बहुत बड़ा कर्म काम है है ना एक वेद मंत्र ही है जयमानो वही ब्राह्मण त्रिभी ऋणावा चाहते ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञ देवे प्रजापित संहिता जायमान ब्राह्मणा त्रिभी ऋणो वो तीन ऋणों को रखकर पैदा होता है है ना इसलिए ऋण क्या है उसका चुकाना कैसा है बोला तो ब्रह्मचर्य ऋषि और ऋषि कैसा ओ, चुकाना पूछा ब्रह्मचर्य में रहकर अध्ययन करना ब्राह्मण के लिए ये ये अध्ययन इत्यादि सब कुछ ब्राह्मण के लिए कंडीशन है ऐसा ही रहना हो है ना वो बाद में ब्रह्मचर्य में रहता है अध्ययन करना ही है बाद में पढ़ाना होता है ये सब कुछ है है ना मैं बोला था ना इसको पहले ही बंद करने के लिए ये जो के लिए रुण तीन नहीं को ब्राह्मण को विशेष बोला है क्योंकि इसमें बाद में अध्यापन सब कुछ आता है जन सब कुछ आता है है ना? ब्रह्मचर्य ऋषि क्योंकि ऋषि कारण क्या है इतना ज्ञान भंडार दिया है ज्ञान भंडार को अध्ययन करके मैं उसको बाद में सिखाया तब ऋषि ऋण ओ ठीक हो, चुप, होता चुक है चुक जाता है, चुक जाता है, है, जाता, चुक जाता।, चुक जाता। चुक जाता है इसलिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है बाद में बोलना वो सिखाना यज्ञ न देवे वहां पर भगवदगीता में भी आता है है ना? नज्ञ शुरू रुकिया बाद में यज्ञ के हम यज्ञ करते रहा तो देवता देते रहते हैं सब कुछ है ना वो इसलिए ये जगत एवं प्रवर्ति चक्रम नानवर्ती है यहा अघायुरी मोघम पार्थ स इसे यज्ञ को चालू रखने के लिए यज्ञ करना कराना प्रजया पितुभ्य ओ पितरुओं को मैं रुणी हूं क्यों ये शरीर दिया है मैं साधना करने के लिए दिया है है ना अभी उनका रोना कैसा चुक जाता है पूछा मुझे बच्चे होने हैं है है ना इसलिए नहीं हो पाया तो कोशिश करके ले बच्चों को पैदा करना ऐसा विधि है है ना इसलिए वो ऐसा वगैरह है ना इसलिए उसके बाद ही होना है ऐसा पूछा नहीं है क्योंकि श्रुति ही क्या कहता है कहती है सुनो ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृह भवेत गृह भूत भवेत वनि भूत प्रव्रजेत इदे तथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत गृहद्वा वनाद्वा जाबालुपनिषद चार क्या है ब्रह्मचर्य परिस्मर्य को परिसाप्त करके गृह भवे गृहस्थाश्रम को स्वीकार करना ओ उसके बाद गृह भूतवा ओ वनी भवेत वहां परस्थाश्रम करना ओ वनी भूत्वा प्रव्रजेत बाद में सन्यास हो जाना सन्यास लेना बाद में क्या बोलता है आ, था, और अल्टरनेटिव कर सकता है कैसा ब्रह्मचर्य परवजचर्य ब्रह्म, ब्रह्मचर से ही सन्यास हो सकता है वो गृह द्वा वना ग्रह से भी जा सकता है वन से भी जा सकता है इसका मतलब ये ब्रह्मचर्य से ही जा सकता है ऐसा श्रुति भी जो बोल रहा है तो इसका मतलब और तेरे सब कुछ करके बाद में शादी हो के सब कुछ करके ऐसा करना ऐसा कुछ नहीं है ना समझ रहा है श्रुति भी बोल रहा है ना इसलिए वो ये सब कुछ करने के बाद करना ऐसा नहीं है ऐसा भी कर सकता है लेकिन उसको न करके भी आगे जा सकता है में ये भी तो ज्ञान हाँ सबने बड़ा है ये तो ठीक है इसलिए अंततः तो तो उधर जाना ही है ना बहुत अलग है बराबर नहीं अच्छा और कोई पूछता है वो अभी आजकल अदर अलग अलग सिद्धांत वाले हैं ना ये पूछते इसमें इतना वजन नहीं है देखो जी कर्म फल अनित्य है कर्म फल अनित्य है कब मालूम होता है मैं कर्म करना वो कर्म का भोग करना बाद में खत्म हो जाता है ओ अब मुझे मालूम हो गया कर्म का फल अनित्य है है ना इसलिए कर्म का फल अनित्य है इसको समझने के लिए कर्म करना है देखो जी एक ऐसा क्या हो गया मालूम है आप डॉक्टर बनना है तो आप रोगी बनना पहले बाद में ही डॉक्टर बन सकते हैं ऐसा बोला मतलब है उसमें <laughs> मैं रोगी न बनकर भी डॉक्टर हो सकता हूं यानी उसी प्रकार इधर मैं वो कर्म कर न करके भी यानी जान सकता हूं मैं ये कर्म का फल अनित्य है वो देखने से ही मालूम हो रहा है है ना उसको सुनते ही मालूम होता है मैं ही खुद करना ऐसा कुछ नहीं है वैसे तो जो वचन है वो दोनों इक्वल वेट देता है जैसा है लगता इसमें इक्वल वेट क्या है तो था जो बोला का प्रश्न ही नहीं है नहीं ये इम्पोर्टेंस कौन दिया दे है।, के नहीं है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है यहाँ पर इसके बाद ही करना ऐसा नहीं है इसको समझ आ रहा है क्या समझा रहे हैं ओ ये ऋणोत्तरी को चुकाने के बाद ही जाना है ऐसा मत बोलो तो, मतलब तो उसको बना कैसा जी अनइमेंट का प्रश्न है। क्या है बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंट भी, भी नहीं है अन इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन ऐसा भी कर सकता है और कुछ ना कुछ है तो हो सकता है यह कंडीशन नहीं हो सकता इसमें प्रामुख्यता ऐसा कुछ नहीं है ऐसा भी करो आप जैसा कैसा चाहते हो ऐसा करो इट इज नॉट इट इज नॉट अ सीक्वेंस उसी सिक्वेंस में है ना ऐसा कुछ नहीं है ये पहले सारा करके फिर लेना यहाँ पर सीधा सीधा ले सकता है ऐसा बोल रहा है श्रुति बोल रहा है हम नहीं बोल रहे हैं है ना इसलिए इंपोर्टेंस का प्रश्न नहीं है गृहा बनाध्वा ऐसा बोल रहे इसलिए सिक्वेंस कुछ नहीं है बाद में ये देखो वो कर्म का फलानित्य है संस्कार से ही मालूम हो सकता है देखो शंकराचार्य वो आठ साल में घर छोड़कर चले गए ऐसा सुना ओ मुझे बचपन में जब सुनता था उसको ये रोमांच होता था क्या है आठ साल का लड़का क्या है ऐसा लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत लोग आठ साल दस साल में आ जाता है अच्छा बहुत अभी भी आता है लेकिन उसको मार्गदर्शन करने वाला मिलता नहीं है लेकिन प्रबल वैराग्य रहता है वो कुछ बच्चे एक बच्चा को मैंने देखा वो हमेशा पेड़ के नीचे ही रहता वो बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा भिक्षा करने के लिए वो किसी मटका जाता है खाता है फिर पेड़ के नीचे चढ़ जाता है है ना है मतलब पूर्जन संस्कार से कुछ भी हो सकता है है ना और बाद में देखो वो धर्म जिज्ञासा करना है क्या धर्म जिज्ञासा जरूरत नहीं क्या नहीं है क्योंकि धर्म जिज्ञासा के बाद ही करना है ऐसा कहीं भी सूचना नहीं दिया है ना अब देखो लगी थी आपने पहले कहा था ना राम भान उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा पर जाना चाहिए है ना तो यहां पर फिर धर्म जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा पर जाने में क्या दिक्कत है दिक्कत नहीं है जे मैं बोल रहा हूँ आप, आप क्या चाहते है ये होने के बाद ही जाना ऐसा आपको मन में रखे यहाँ पर क्या कह रहा है ऐसा जाने के बाद ही होना ऐसा नहीं है में क्या है? आ, देखो नकन महान रोशनी दे वो करना ही है है ना पूर्व में हो गया है मैं पूर्व में अच्छा कर्म किया हूँ मुझे बचपन में ही वैराग्य आ गया अभी मैं क्या करू कर्म करते रहो बैठो और रूल है इसलिए इसलिए यहाँ पर किसके बाद ऐसा बाद में आएगा यहाँ पर इतना ही याद रखो ये करके ही जाना ऐसा नहीं है सीक्वेंस नहीं है है ना ओ छोड़ो अभी आनंद के बारे में आगे बढ़ेंगे मंगल से जाक्यार्थे मंगल से वाक्यार्थे समन्वय अभाव समन्वय अभाव मंगल ऐसा वाक्य से समन्वय नहीं होता है दो वाक्य हो जाते हैं मैं बोल दिया ना है ना अर्थांतर प्रयुक्त ही अथशब्द्रुतिया मंगल प्रयोजनोवती अर्थांतर प्रयुक्त एवं अथशब्द प्रयुक्त और कोई अर्थ के अर्थ में तो बोला है अथवा और कुछ है उसके बाद ऐसा बोला है लेकिन वो विषय कुछ भी होने दो अथशब्द बोला ना अथशब्द शुरू मंगल प्रयोजन बहुत मंगल प्रयोजन हो गया इस बार में पहले बोला बाद में पूर्व प्रकृत पूर्व प्रकृति फलत आनंतरिया अव्यतिर एक पूर्व प्रकृति अपेक्षा हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी है ना क्योंकि पूर्व प्रकृत बोलते ही अनंतर ऐसा आ गया हम भी अनंतर को ले रहे हैं और किसके अनंतर आप एक बोल रहे हैं हम अलग बोल रहे हैं लेकिन अलग तो बाद में ऐसा तो अनंतर तो हो गया ना क्या है थीथ थीथ। थो थो हाँ तो है है ठीक ठीक का तो तो है। तो हम हाँ। स्वीकार कर लिया वर्ड पे मतलब ये कि दोनों दोनों बराबर बराबर हैं हैं फलत अनंत अव्य पूर्वापेक्षा बोला और पूर्व अपेक्षा में कुछ भी बोलो हमारा पूर्व अपेक्षा और कुछ है, है न अनंतर तो हो गया सारी च आनिया धर्मजिज्ञा पूर्वृत्त नियमेन अपेक्षते यूवृत्त नियमेंपेक्षते त स्वीकार कर लिया वो धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्त उसके बागे बात करना ऐसा अभी वो नहीं है आनंद तो है लेकिन धर्म जिज्ञासा ऐसा नहीं है ऋण चुकाना ऐसा नहीं है वेदाध्यन नियम अपेक्षित ये तो ठीक है वेदाध्ययन तो नहीं है समझा समझाध्यन धर्म जिज्ञासा के लिए है ना इसको भी, भी। इसलिए यहां पर गीता इत्यादि को परवानी आप जा सकते हैं लेकिन उपनिषदों के लिए जिज्ञासा होने ही तो वेदाध्यन होना ही चाहिए समझ में आ रहा है नहीं नहीं समझ मतलब बिना के नहीं हो सकता है, है। नहीं वेदाध्यन निमे नपेक्षत धर्म जिज्ञा जैसा है यूंपे तत्व स्वाध्या सामनम स्वाध्यायर समानम तो मतलब क्या है धर्म जिज्ञासा के लिए हो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हो स्वाध्यांतरियम तो समानम बिना अध्ययन इसको नहीं अध्ययन करना नहीं हो सकता है है ना लेकिन अध्ययन के बाद क्या होना क्या रहना ऐसा प्रश्न है समझ गया ना आपके पूर्व पूर्वकृत अपेक्षा मतलब क्या है अध्ययन तो हो गया है जी धमझना ऐसा नहीं है ऋण चुकाना ऐसा नहीं है लेकिन अध्ययन तो हो गया है लेकिन अध्ययन पर्याप्त नहीं है क्या होना है ऐसा प्रश्न तद क्या रहने से बाद में अध्ययन हो सकता है इसका यही प्रश्न ंड से संबंधित जो अध्ययन है उसको हम अलग कर सकते हैं क्या? यदि हमको से चाहिए ये से चाहिए तो, तो सारे के सारे अध्य देखों का पूरा कर्मकांड तो नहीं बोलता वेद का अध्ययन की दृष्टि से देखा तो वेद एक है विषय अलग अलग है अध्ययन के दृष्टि से दोनों एक है एक सब्जेक्ट एक टॉपिक है अध्ययन मतलब क्या है अध्ययन मतलब ओ ठीक तरह से संप्रदाय के अनुसार ओ वर्ण स्वर मात्रा इत्यादि इत्यादि के अनुसार सीखना यह अत्यावश्यक है शास्त्र संप्राय को समझो कम से कम समझो याद रखो उसको बैकग्राउंड में रहने दो है ना अभी आनंद बारे में फिर एक बार वापस आके कुछ बोल रहे बोलो बहुत आ गया जी अच्छा कभी यदर्वोत्तम ई मेल अपेक्षित त वक्त ओ तद क्या बोलना बाद में आता है यहाँ पर दूसरा टॉपिक है ननु यह नु इर्मावबोधान विशेष न धर्म जिज्ञा ननु भी बोलो नु इवबोधान विशेष न धर्म जिज्ञास प्रागपी अधीत वेदात ब्रह्म जिज्ञासोपत्ते यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कर्म बोधा कर्मबोधान विशेष वो ना? ओ, कर्म बोध मतलब कर्म क्या है कर्म कैसा करना क्यों करना सबको है न कर्म अवबोध कर्म का ज्ञान ये कर्म का ज्ञान के बाद करना ऐसा नहीं हो सकता ऐसा पूछा ना ऐसा नहीं हो सकता क्यों धर्म जिज्ञासा प्रागपि धर्म जिज्ञासा के पहले भी अधीत वेदांत जो उपनिषदों का अध्ययन किया है वह ब्रह्म जिज्ञासा उपत्ते है ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है मतलब धर्म जिज्ञासा करने के बाद ही करना ऐसा नियम नहीं है वेद को अध्ययन तो करना ही है उसमें समझे नहीं है वेद का अध्ययन तो होना वेदांत से है होना वेदांत शब्द है ना, वेद वेदांत शब्द है। यहां पर स्वाध्याय अंतर इंदु समारंभी है ना वो कोई अध्ययन को जाते ही केवल उपनिषद को नहीं सिखाता है सब कुछ पूरा ही सीखता है इसलिए अधीत वेदांत जो उपनिषद का अध्ययन किया है इसका मतलब क्या है ब्रह्म जिज्ञास के लिए उपनिषद का अध्ययन भी हो, हो, हो जाना है ना विशेष रूप से हो जाना वो तो सामान्य रूप से जाना इसको विशेष रूप से जाना क्योंकि ब्रह्म विषय इसी में बोला है देखो वेद को सीखना एक बात है वेद को समझना दूसरी बात है यहां पर समझने के बारे में बात हो रही है सीखना बता दिया स्वाध्याय मतलब सीखना यह स्वाध्याय है कंठस्थ करना समझ रहा है ना बाद में आता है ये सब कुछ यहां पर रुकेंगे श्रुति स्मृति पुराण Shine your light, shine your light.